श्री श्री चैतन्य शेतावली शची मता और गौर्हरी अहो विधास्तव न क्विदया संयोज्य मैद् प्रणयीन तथा विक्रेकेगवत अरे वो निर्दयी विधाता तुझे तनिक सी भी दया नहीं आती तो बड़ी ही कठोर प्रकृति का है पहले तो तू संपूर्ण प्राणियों को प्रेम भाव से और स्नेह संबंध में बांधकर एकत्रित कर देता है और जब ठीक प्रेम के उपभोग का समय आता है तभी उन्हें एक दूसरे से पृथक कर देता है इससे तेरा वह व्यवहार अवोध बालकों के समान है मालूम पड़ता है तूने किसी से स्नेह करना सीखा ही नहीं भक्तों के मुख से निमाई के संन्यास की बात सुनकर माता के शोक का पारावार नहीं रहा वह भूली सी भटकी सी किम कर्तव्य विमूढ़ सी होकर चारों ओर देखने लगी कभी आगे देखती कभी पीछे को निहारती कभी आकाश की ही ओर देखने लगती मानव माता दिशा विदिशाओं से सहायता की भिक्षा मांग रही है लोगों के मुख से इस बात को सुनकर दुखनी माता का धैर्य एकदम ज्यादा रहा वह विलगती हुई रोती हुई पुत्र वियोग रूपी दावा नल से झुलती हुई सी महाप्रभु के पास पहुंची और बड़ी ही कातरता के साथ कलेजे की कसक को अपनी मरमाहत वाणी से प्रकट करती हुई कहने लगी बेटा निमायी मैं जो कुछ सुन रहे हूं वह सब कहाँ तक ठीक है पुत्र वियोग को अशुभ समझने वाली माता के मुख से वह दारूणबाद स्वयं ही निकली उसने गोलमाल तरह से ही उस बात को पूछा कुछ अन्य मनस्क भाव से प्रभु ने पूछा कौन सी बात हाय उस समय माता का हृदय स्थान स्थान से फटने लगा वह अपने मुख से वह हृदय को हिला देने वाली बात कैसे कहती कड़ा जी करके उसने कहा बेटा कैसे कहूं इस दुखनी विधवा के ही भाग्य में न जाने विधाता ने संपूर्ण आपत्तियां लिख दी है क्या मेरे कलेजे का बड़ा टुकड़ा विश्वरूप घर छोड़कर चला गया और मुझे मरमाहत बनाकर आज, आज तक नहीं लौटा तेरे पिता बीच में ही धोखा देकर चले गए उस भयंकर प्रतियोग रूपी पहाड़ से दुख को भी मैंने केवल तेरा ही मुंह देख कर सहन कर लिया तेरे कमल के समान खिले हुए मुख को देखकर मैं सभी विपत्तियों को भूल जाती मुझे जब कभी दुख होता तो तुझसे छिप कर रोती तेरे सामने इसलिए खुलकर नहीं रोती थी कि मेरे रुदन से तेरा चंद्रमा के समान सुंदर मुख कहीं मलान न हो जाए मैं तेरे मुख पर म्लानता नहीं देख सकती थी दुख दावा में जलती हुई इस अनाश्रिता दुखने का तेरा चंद्रमा के समान शीतल मुख ही एकमात्र आशय था उसी की शीतलता में मैं अपने तापों को शांत कर लेती अब भक्तों के मुख से सुन रही हूँ कि तू भी मुझे धोखा देकर जाना चाहता है बेटा क्या यह बात ठीक है माता की ऐसी करुणापूर्ण कातरवाणी को सुनकर प्रभु ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया वे डबडबाई आँखों से पृथ्वी की ओर देखने लगे उनके चेहरे पर मलानता आ गई वे भाभी वियोगजन्य दुख के कारण कुछ विषन्न से हो गए माता की अधीरता और भी अधिक बढ़ गई उसने भयभीत होकर बड़े ही आर्त स्वर में पूछा हिमाई बेटा मैं सत्य सत्य जानना चाहती हूँ क्या यह बात ठीक है चुप रहने से काम न चलेगा मौन रहकर मुझे और अत्यधिक क्लेस मत पहुँचा मुझे ठीक ठीक बता दे सरलता के साथ प्रभु ने स्वीकार किया कि माता ने जो कुछ सुना है वह ठीक ही है कितना सुनने पर माता को कितना अपार दुख हुआ होगा इसे किस कवि की निर्जीव लेखनी व्यक्त करने में समर्थ हो सकती है माता के नेत्रों से निरंतर अश्रु निकल रहे थे वे उस सुखे हुए मुख को तर करते हुए माता के वस्त्रों को भिगोने लगे रोते रोते माता ने कहा बेटा तो इसको जाने के लिए मना करूं तो तू मानेगा नहीं इसलिए मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे लिए थोड़ा विष खरीद कर और रखता जा मेरे आगे पीछे कोई भी तो नहीं है तेरे पीछे से मैं मरने के लिए विष किससे मंगाऊंगी बेचारी विष्णुप्रिया अभी बिल्कुल अबोध बालिका है उसे अभी संसार का कुछ पता ही नहीं उसने आज तक एक पैसे की भी कोई चीज़ नहीं खरीदी यदि उसे ही विष लेने भेजूँ तो हाल तो वह जा ही नहीं सकती चली भेजाए तो कोई उसे अबोध बालिका समझ कर देगा नहीं ये जो इतने भक्त यहाँ आते हैं ये सब तेरे ही कारण आया करते हैं तू चला जाएगा तो फिर ये बेचारे क्यों आवेंगे मेरे सोने घर का तू ही एकमात्र दीपक है तेरे रहने से अंधेरे में भी मेरा घर आलोकित होता रहता है तो अब मुझे आधी सुलगती ही हुई छोड़कर जा रहा है जा बेटा खुशी से जा किंतु मैंने तुझे नौ महीने गर्भ में रखा है इसी नाते से मेरा इतना काम तो कर जा मुझे दुखने के विष के सिवा दूसरा कोई और आश्रय भी तो नहीं गंगा जी में कूद कर भी प्राण गंवाए जा सकते हैं किंतु बहुत संभव है कि कोई दयालु पुरुष मुझे उसमें से निकाल ले इसलिए घर के भीतर ही रहने वाली मुझ आश्रय ही ना दुखने का विष ही एकमात्र सहारा है यह कहते कहते वृद्ध माता बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी प्रभु ने अपने हाथों से अपनी दुखनी माता को उठाया और संपूर्ण शरीर में लगी हुई उसकी धूल को अपने वस्त्र से पूछा और माता को धैर्य बंधाते हुए वे कहने लगे माता तुमने मुझे गर्भ में धारण किया है मेरे मलमुत्र साफ किए हैं मुझे खिला पिला और पढ़ा लिखा इतना बड़ा किया है तुम्हारे ऋण से मैं किस प्रकार हो सकता हूँ जूता बनाकर तो भी तुम्हारे इतने भारी ऋण का परिशोध नहीं कर सकता मैं जन्म जन्मांतरों से तुम्हारा ऋणी रहा हूं और आगे भी रहूंगा माँ मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ यदि मेरे वश की बात होती तो मैं प्राणों को गंवा भी तुम्हें प्रसन्न कर सकता किंतु मैं क्या करूँ मेरा मन मेरे वश में नहीं है मैं ऐसा करने के लिए विवश हूँ तुम वीर जन्य हो विश्वरूप जैसे महापुरुष की माता होने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ है तुम्हें इस प्रकार का विलाप शोभा नहीं देता ध्रुव के माता सुनीति ने अपने प्राणों से भी प्यारे पाँच वर्ष की अवस्था वाले अपने इकलौते पुत्र को तपस्या करने के लिए जाने की आज्ञा प्रदान कर दी थी भगवान श्री रामचंद्र जी की माता ने पुत्र पुत्रवधू सहित अपने इकलौते पुत्र को वन जाने की अनुमति दे दी थी सुमित्रा ने सुदीढ़ता के पूर्वक घर में पुत्र पुत्रवधु रहते हुए भी लक्ष्मण को आग्रहपूर्वक श्री रामचंद्र जी के साथ वन में भेज दिया था मदालसा ने अपने सभी पुत्रों को संन्यास धर्म की दीक्षा दी थी तुम क्या उन माताओं से कुछ कम हो जन्नी तुम्हारे चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है तुम मेरे काम में पुत्र स्नेह के कारण बाधा मत पहुंचाओ। मुझे प्रसन्नता पूर्वक संन्यास ग्रहण करने की अनुमति दो और ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं अपने इस व्रत को भली भांति निभा सकूँ माता ने आंसुओं को पोंछते हुए कहा बेटा मैंने आज तक तेरे किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं किया तो जिस काम में प्रसन्न रहा उसी में मैं सदा प्रसन्न बनी रही मैं चाहे भूखी बैठी रही किंतु तुझे हजार जगह से लाकर तेरी रुचि के अनुसार सुंदर भोजन कराया मैं तेरी इच्छा के विरुद्ध कोई काम न कर सकी किंतु घर में रहकर क्या भगवत भजन नहीं हो सकता यही पर श्रीवास गदाधर मुकुंद अद्वैत अद्वैताचार इन सभी भक्तों को लेकर दिन रात्रि भजन कीर्तन करता रह मैं तुझे कभी भी न रोकूँगी बेटा तू सोच तो सही इस अबोध बालिका विष्णु प्रिया की क्या दशा होगी इसने तो अभी संसार का कुछ भी सुख नहीं देखा तेरे बिना यह कैसे जीवित रह सकेगी मेरा तो विधाता ने वज्र का हृदय बनाया है विश्व रूप के जाने पर भी यह नहीं फटा और तेरे पिता के प्रलोक गमन करने पर भी यह ज्यो का त्यों ही बना रहा मालूम पड़ता है तेरे चले जाने पर भी इसके टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे रोज सुनते हो अमुक मर गया अमुक चल बसा न जाने मेरी आयु विधाता ने कितनी बड़ी बना दी है जो अभी तक वह सूझ ही नहीं लेता वैष्णुप्रिया के आगे के लिए कोई आधार हो जाए और मैं मर जाऊं तब तो खुशी से संन्यास लेना मेरे रहते हुए और उस बालिका को जीवित रहने पर भी विधवा बनाकर तेरा घर से जाना ठीक नहीं मैं तेरी माता हूँ मेरे दुख की और और थोड़ा भी तो ख्याल कर तू तो जगत के उद्धार के लिए काम करता है क्या मैं जगत में नहीं हूँ मुझे जगत से बाहर समझकर मेरी उपेक्षा क्यों कर रहा है मुझे दुखने को तो इस तरह बिलखती हुई छोड़ जाएगा तो तुझे माता को दुखी करने का पाप लगेगा प्रभु ने धैर्य के साथ कहा माता तुम इतने अधीर मत हो भाग्य को मेटने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है विधाता ने मेरा तुम्हारा संयोग इतने ही दिन का लिखा था अब आगे लाख प्रयत्न करने पर भी मैं नहीं रह सकता भगवान वासुदेव सबकी रक्षा करते हैं उनका नाम विश्वंभर है जगत के भरण पोषण का भार उन्हीं का है तुम हृदय से इस अज्ञान जन्य मोह को निकाल डालो और मुझे प्रेम पूर्वक हृदय से यति धर्म ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करो रोते रोते माता ने कहा बेटा मैं बालकपन से ही तेरे स्वभाव को जानती हूँ तो जिस बात को ठीक समझता है उसे ही करता है फिर चाहे उसके विरुद्ध साक्षात ब्रह्मा भी आकर तुझे समझावे तो भी तो उससे विचलित नहीं होता अच्छी बात है जिसमें तुझे प्रसन्नता हो वही कर तेरी प्रसन्नता में ही मुझे प्रसन्नता है कहीं भी रह सुखपूर्वक रह चाहे गृहस्थी बनकर रह या यति बन मैं तो तुझे कभी भुला ही नहीं सकती भगवान तेरा कल्याण करे चिंत तुझे जाना हो तो मुझसे बिना ही कहे मत जाना मुझे पहले से सूचना दे देना महाप्रभु ने इस प्रकार माता से अनुमति लेकर उसकी चरण वंदना की और उसे आश्वासन देते हुए कहने लगे माता तुमसे मैं ऐसी ही आशा करता था तुमने योग्य माता के अनुरूप ही वर्ताव किया है मैं इस बात का तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुमसे बिना कहें नहीं जाऊँगा जिस दिन जाना होगा उससे पहले ही तुम्हें सूचित कर दूंगा इस प्रकार प्रभु ने माता को तो समझा बुझा उससे आज्ञा ले ली विष्णुप्रिया को समझाना थोड़ा कठिन था वह अब तक अपने गृह में ही थी, इसलिए उनके सामने यह प्रश्न उठा ही नहीं था प्रभु के सन्यास ग्रहण करने की बात संपूर्ण लवद्वीप नगर में फैल गई थी विष्णुप्रिया ने भी अपने पिता के घर में ही यह बात सुनी उसी समय वह अपने पिता के घर से पतिदेव के यहाँ आ गई